आत्म माया आत्मबोधोपनषद मत विश्वान्मायाती तो हम प्राण्शल तमैर्वाहता मन आनंदबुद्धिपूर्ण से मम दुखें कथम भव अंज साेद्वाप्य ज्ञान पलायत ये सब तो माया के विकास मात्र हैं तथा तो मैं अर्थात आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप हूँ प्राण भले ही निकल जाए और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए परंतु आनंद एवं बुद्धि की पूर्णता के कारण मुझे कैसे दुख प्राप्त हो सकता है मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ मेरा अज्ञान न मालूम कहाँ पलायन कर गया है कर्तव्यमदे नष्ट कर्तव्यम्वाचेन्मण्यम कुलगोत्रोचनाम सौंदर्यजात स्थूल देहगता एूला से मे नी क्षुत्साध्यपाधी काम क्रोधादिला लिंगदेहगता ह लिंग से नी जड़ियोद धर्मा कारण देगा अब मेरा कर्तृत्व भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है तथा मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है ब्राह्मण कुल गोत्र नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ क्षुधा भूख पिपासा प्यास अंधापन बहरापन काम क्रोध आदि सभी तरह के धर्म लिंग चिन्ह आदि शरीर में स्थित रहते हैं मैं तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ इन में इनमें से कोई भी विकार नहीं है जड़ता प्रियता और आनंद मनाना आदि कारण शरीर के धर्म है न संतिमित निर्विकारस्वरूपिण उलोक यथाभानुरंधकार प्रतीयते प्रकाशे परानंदे तमोमू से जायते चतुर्दृष्टि निरोधे ब्रह सूर्यो नास्ती मन्यते तथा जान द्रह्मस्ती मनते मन्यते व्य भिन्नम विषदोषर्ण लिप्यते मैं तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ ये उपयुक्त सभी मेरे धर्म नहीं हैं जैसे उलूक उल्लूको सूर्य अंधकार युक्त दिखाई देता है वैसे ही मूढ़ अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में अज्ञान दृष्टिगोचर होता है जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है वैसे ही मूर्ता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं जिस प्रकार से अमृत विश से अलग है इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता उसी प्रकार मैं आत्मा जड़ से भिन्न हूँ अतः जड़ के दोषों का मुझमें स्पर्श नहीं होता न स्पृशा जड़ा भिन्नो जड़ दोषा प्रकाशतः स्वर्पा दीपक बहुल नाशिए तम स्वर्पोपि बोधो निबिड़म बहुल नाशिए तथा यथा था सर्पोरज्जों तथा मयि अहंकाराद देहांत जगन्नास्त्यमद्व दे चिद्रोपत्म दे सत्यन्ना जैसे दीपक दीपकणिका अर्थात दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अंधकार को विनष्ट कर देती है वैसे ही थोड़े से ज्ञान का प्रकाश भी घने अंधकार रूपी अज्ञान को विनष्ट कर देता है जैसे रस्सी में तीनों कालों में कभी भी सर्प नहीं है वैसे ही अहंकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों काल में नहीं है मैं तो केवल अद्वैत रूप में ही हूँ मैं चैतन्य स्वरूप हूँ इसलिए मुझ में जड़ता नहीं है मैं सत्य स्वरूप हूँ इस कारण मुझ में झूठ नहीं है मैं आनंद स्वरूप हूँ आनंदत्वान्न में दुखम अज्ञात सत्यवत आत्मा, आत्मा प्रबोध मुहूर्त उपास न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तनिषत आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में दुख नहीं है ये सभी जगत प्रपंच तो केवल अज्ञान से ही प्रतिभाषित होते हैं इस आत्म प्रबोध उपनिषद का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस संसार में नहीं आता ऐसी यह उपनिषद है। रहद्या हैदिष्या सत्यम वदिष् तन्मा तदक्ता अवत मवतु वक्ता वक्ता ओं शाति शाति शाति हरि ओं इत्मोधोनिष्स